तो वो सिद्धांत जो है वो भी अनादि होता है और समय समय पर कोई उसको बोलने वाला पैदा हो जाता है सिद्धांत तो अनादि होता ही है तो उसको चार बार नहीं बोलेंगे उसको हैकले नहीं बोलेंगे उसको डार्विन नहीं बोलेंगे उसको मार्क्स नहीं बोलेंगे है? जो कोई भी केवल जड़ वस्तु को तत्व मानने वाला पैदा हुआ है चाहे वो कोई भी क्यों न रहा हो इसीलिए हमारे आचार्य लोग जो है ना नाम का निर्देश नहीं करते हैं इति केचता हो इति अन्या हो इस अपरया हो उस सिद्धांत का उल्लेख करके उसका खंडन करते हैं सिद्धांत के वक्ता की ओर नहीं जाते हैं और संसारी लोगों के सामने कोई बात कहो तो पहले पूछेंगे किसने कही अरे बाबा किसने कही इससे क्या मतलब सच कही कि झूठ कही ये सोचो बात सच्ची है कि झूठी है इस पर विचार कर लो अगर सच्ची हो तो किसी ने भी कही है? काने कौए ने कही है ना? लेकिन बात सच्ची है बात सच्ची है तो वो मान्य होती है अच्छा तो अब आपको ये सुनाते हैं कि चार वाक जो पक्ष है उसमें ये कहते हैं कि ये बाहर की जो धातुएं हैं ना मिट्टी पानी आग ये सब तो सच्ची है और यही एक खास ढंग से जब आपस में मिलती हैं रज में वीरज में है ना पशु में पक्षी में मनुष्य में कीड़े में मकोड़े में खास ढंग से पैदा मिलती है जब जब चेतना पैदा हो जाती है माने मैचर से मन पैदा होता है और जैसा जैसा हम लोगों को करते देखते हैं उसकी अब उस चेतना में फोटो खींचने लगती है तो मनुष्य नकल करने लगता है फिर उसी का नाम मन हो जाता है मन में जो कुछ है वो बाहर से गया हुआ है और मन जो कुछ है वो बाहर से बना हुआ है मन बना भी बाहर से मैटर से और मन में जो कुछ संस्कार है वासना है वो भी बाहर से ही गया हुआ है वो कहेंगे कि किसी से तुमने सुना कि स्वर्ग है और ऐसा ऐसा है तो तुम्हारे मन में उसका संस्कार बैठ गया तुम मानने लगे किसी ने तुमको सुनाया कि नरक है उसका संस्कार तुम्हारे, तुम्हारे मन में बैठ गया और तुम मानने लगे कि नरक है किसी ने बताया कि पुनर्जन्म है और तुम्हारे मन में उसका संस्कार बैठ गया और तुम मानने लगे असल में ये सारी बात तुम्हारे मन में बाहर से किसी ने ठूस दी है ये असली नहीं है असली तो ये है कि ये शरीर रक्त रगवीर्ज के मिश्रण से पैदा हुआ इसमें चेतना पैदा हुई इसने ये ग्रहण किया कि ये अच्छा ये बुरा ये हमारी मामी ये नानी ये मदर ये डदी ये सब बात जो है बाहर से ही फोसी गई अब देखो आ, बिलायत के बच्चे होंगे तो उनको माँ कहना थोड़ी आवेगा पिताजी कहना नहीं आवेगा वो तो मदर और डैडी बोलेंगे ना हैं और यहाँ गांव का कोई बच्चा को होगा तो वो माई बाप बोलेगा वो कोई मदर डैडी थोड़ी बोलेगा हैं यहाँ का बच्चा होगा तो बचपन से ही बैठ करके लघुशंका करना सीख जाएगा वहां का बच्चा होगा तो बचपन से ही खड़ा होकर लघुशंका करना सीख जायेगा तो मतलब ये है कि ये सारी बातें बाहर से ही आती हैं ये शिव जी हैं ये हनुमान जी हैं ये गणेश जी हैं ये सब बात बाहर से सिखाई हुई मन में आती हैं ये माँ है बाप है ये सब बाहर से सिखाई हुई आ, मन भी मैटर से ही पैदा होता है और उसमें जो संस्कार पड़ते हैं वो सब बाहर से आते हैं ये है इसका नाम है चार बाग मत मार्क्स मत है ना हैकली मत डारत इसको बोलते हैं सोचने का एक ढंग ये है विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं कि ये सब बातें बाहर से नहीं आती ये सारी बातें भीतर से आती हैं। यहां तक कि ये जो बाहर मैटर है वो भी भीतर जो विज्ञान की संस्कार धारा में संस्कार धारा में भरा हुआ है जैसी बासना मन में भरी हुई है मन में देखने की वासना है इसलिए आंख बनी मन में सूंघने की वासना है इसलिए नाक बनी मन में खाने की वासना है इसलिए मुंह बना मन में करने की वासना है इसलिए हाथ बना मन में चलने की वासना है इसलिए पाँव बना आ, असल में जो तो ईसर से ही सब कुछ बाहर निकला हुआ है कुछ तो तो चार बात मैं कहा कि बाहर ही तत्व है ईसर बना और विज्ञानवादी बौद्धों ने कहा कि भीतर ही तत्व है बाहर सब बना हुआ है ये आपको इसलिए सुनाते हैं कि आप जन मनसा न मनुष्य इसका जो विस्तार है उसको समझ जाए वो कहते हैं कि पहले से ही मन में पूर्व पूर्व जन्म से जैसी बासना बैठी हुई है पूर्व पूर्व जन्म से पूर्व पूर्व विज्ञान से उत्तर उत्तर विज्ञान में उपासना आती है है ना? विज्ञान तो सब के सब क्षणिक होते हैं परंतु साम्य की पूर्व वासना से उत्तर वासना में जो समता मालूम होती पड़ती है उसके कारण सब एक मालूम पड़ता है सब भीतर ही है बाहर कुछ नहीं है ये विज्ञानवादी बहुत ऐसा कहते मन ही सब कुछ है ये मिट्टी मन ही बना हुआ है, है क्योंकि खाने ते ता की बातना है ये पानी मन ही बना हुआ है क्योंकि पीने की बातना है ये आजमी जो है ये मन ही बना हुआ है क्योंकि ठंड मसाने की बात ना है कहिए वायु जो है कहिए मन ही बना हुआ है क्योंकि सांस लेने की इच्छा है ये अवकाश भी मन ही बना हुआ है क्योंकि मन में घूमने फिरने की इच्छा है तो इस तरह से वो बोले कि इस लोक में भी जब सब मन ही से बना हुआ है तो पुनर्जन्म और परलोक और नरक भी सब मन से ही बना हुआ है हो और वो है बोला वो है मन मन से बना हुआ जब मन में वासना रहेगी तो नरक में जाना होगा वासना रहेगी तो स्वर्ग में जाना होगा वासना रहेगी तो पुनर्जन्म होगा ये सब मन का ही खेल है जैनों ने कहा कि ये दोनों मत अधूरे हैं तो बाहर से भीतर संस्कार आया ये भी गलत और भीतर से बाहर सब कुछ निकला ये भी गलत ये बाहर और भीतर दोनों ही अनादि हैं मन भी अनादि है वे पुनर्जन्म भी होता है और नरक स्वर्ग में भी जैन मत में देखो नरक स्वर्ग मानते हैं बौद्ध मत में भी पुनर्जन्म नरक स्वर्ग मानते हैं वो चार बात का जो मत है कि सब मन ही सब बाहर से ही आया है ये सिखा सिखा के लोगों ने नरक और स्वर्ग और पुनर्जन्म घुसेड़ दिया है हमारी चेतना में कि वो बात गलत है असल में मन भी है और बाहर भी है और इन दोनों में जब में हो जाता है तब तो मनुष्य यहां फंस जाता है इधर आगे बढ़ कहते हैं कि बच्चा पैदा होते ही उसमें मन दिखाई पड़ता है और संस्कार भी दिखाई पड़ते हैं कैसे दूध पी लेना चाहिए हैं? दूध खींचने की विद्या आखिर बच्चे को कौन सिखाता है हैं? तो मन जो है वो पहले से रहता है और शरीर न रहे तो मन रहे कहा तो मैटर से मन बनता है और मन से मैटर बनता है ये दोनों परस्पर एक में मिले जुले रहते हैं पंचभूत से मन बना और मन से पंचभूत बना बाहर का संस्कार भीतर गया भीतर के संस्कार के अनुसार बाहर हुआ तो दोनों अरस्पर परस्पर मिल करके ये दुनिया का काम चलाते हैं शून्यवादी बौद्धों ने कहा कि दोनों गलत दोनों गलत न बाहर न भीतर ये बाहर और भीतर तो एक विज्ञान मात्र है शून्य में शून्य में ये बाहर और भीतर का भेद कल्पित है और पहले की क्रिया का बाद वाली क्रिया पर संस्कार है पहले की वृत्ति का बाद वाली वृत्ति पर संस्कार है कही सब बात झूठी है ना बाहर कुछ है मैटर ना भीतर कुछ है अंतकरण ना बाहर का भीतर आता है ना भीतर का बाहर आता है ये तो सब तत्व की दृष्टि से तो शून्य है।, है और केवल ये प्रतीत के समुत्पाद तो मालूम पड़ता रहता है अब वेदांतियों ने कहा अब बात वेदांतियों के ले लो वेदांतियों ने कहा कि यह ठीक है कि बाहर से भीतर आता है और ये भी ठीक है कि भीतर से बाहर जाता है न किसी को कोई काम करते देखते हैं तो उसका संस्कार मन में बैठ जाता है और पहले से मन में संस्कार होता है तो जल्दी से उदय हो जाता है किसी किसी को कोई बात सिखाओ तो वो बहुत जल्दी सीख लेता है किसी को बहुत देर लगती है तो मन में संस्कार होता है और उससे शरीर बनता है और पंच तन्मात्राएं बाहर होती हैं, वो अंतकरण बनाते हैं और इनमें अभिमान करके बैठा हुआ जो जीव है वो अनादि और नित्य होता है और एक ज्ञान मात्र तत्व है जिसमें न मैटर है न संस्कार है न प्रवाह है अखंड असंग अनंत चेता उसी को ये सब भासता है जिसको तुम शून्य कहते हो वो शून्य भी भासता है, है? काल की शून्यता भी भासती है देश की शून्यता भी भासती है वस्तु की शून्यता भी भासती है शून्यता जो है वो अपने भाषक चैतन्य के बिना सिद्ध नहीं होती इसलिए यदि बासना क्षीण हो अपनी अखंडता का ज्ञान हो जाए और बासना और मैटर के साथ संबंध न रहे तब तो मुक्ति मिल जाती है लेकिन अपने अखंड चैतन्य आत्मा का ब्रह्म का ज्ञान न होवे तो ये बाहर से भीतर वासनाएं बनती रहती हैं और भीतर की वासनाओं के अनुसार बाहर काम होता रहता है कई चीज बाहर ही बाहर हैं जैसे मिट्टी पानी आदि और कई संकल्प निश्चय आदि जो है वो भीतर ही भीतर हैं और कई दोनों के मिश्रण से क्रिया होती रहती हैं तो एक रकम से थी चार पांच बाहर की चीजों का निरूपण करता है और एक रकम से एक प्रकार से बौद्ध जो विज्ञानवादी है वो भीतर की वस्तु का निरूपण करते हैं जैन जो है वो दोनों का निरूपण करते हैं और बौद्ध जो है शून्यवादी बौद्ध दो, वो दोनों का निषेध करते हैं और वेदांत कहता है कि व्यावहारिक दृष्टि से ये सब ये सब अपनी अपनी जगह पर ठीक होने पर भी पुनर्जन्म भी ठीक और नरक भी ठीक और स्वर्ग भी ठीक है और जाना आना भी ठीक और वासना वाला अंतकरण भी ठीक और चारों प्रक, पांचों प्रकार के विषय वाले ये द्रव्य भी थी है और इनसे बना हुआ सूक्ष्म शरीर का जो पुद्गल है का वो भी थी है लेकिन ये कब तक सब जब तक अपने अखंड चैतन्य आत्मा का ज्ञान नहीं होता ज्ञान होने के बाद ये सब के सब बाधित हो जाते हैं और जन्म मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि चार बात के मत में मन जो है वो बिल्कुल भौतिक पदार्थों से बना हुआ है और विज्ञानवादी बौद्ध के मत में केवल आंसर पदार्थों से ही बाहर के पदार्थ बने हुए दिखाई पड़ते हैं और जैन मत में दोनों सत्य हैं और शून्यवादी के मत में दोनों मिथ्या हैं और वेदांती के मत में इनसे परे एक जो अखंड आत्म चैतन्य है अपना आपा वो तो सत्य है और बाकी ये सब जो मत हैं ये व्यवहार को देख देख करके इन लोगों ने व्यवहार को देख देख करके अपने मतों की रचना की है वस्तु तत्व के अनुभव से इन मतों का संबंध नहीं है ऐसा वेदांत बोलते हैं हम केवल मतों का वर्गीकरण करने के लिए पृथककरण करने के लिए ऐसा आपको सुनाते हैं हो अब एक दूसरी प्रक्रिया सुनाओ बाइट चार बाग का मत है कि जब शरीर मरता है तब मन भी मर जाता है असल में शरीर और मन दोनों जुदा जुदा नहीं है इसलिए शरीर के पहले मन नहीं था और शरीर के बाद भी मन नहीं रहेगा न ये कहीं नरक में जाएगा न स्वर्ग में जाएगा न पुनर्जन्म होगा न ना जीव नाम की कोई धातु है शरीर का पैदा होना जीव का पैदा होना और शरीर का मर जाना जीव का मर जाना आगे पीछे कुछ नहीं ये चार बात का मत है बोले देखो विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं कि नहीं शरीर के मर जाने से मन नहीं मरता वो बना रहता है और वो वासना के अनुसार जन्म मृत्यु नरक स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है और प्रवाह में बहता रहता है जैन भी ये मानते हैं कि शरीर के मर जाने के बाद मन बना रहता है और अपने कर्म के अनुसार उसकी गति होती है इतनी बात जरूर है कि जैन कर्म प्रधान है और बौद्ध जो है वो वासना प्रधान है और जन्म को दोनों मानते हैं और बौद्ध लोग जो हैं वो बड़ाई छोटाई जूनी सब विज्ञान मात्र मानते हैं और जैन जो हैं वो शरीर के बराबर उसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं अच्छा अब आपको दूसरी प्रक्रिया से सुनाते हैं एक लोग कहते हैं कि मन जो है वो एक अणु के बराबर है अणु के बराबर दूसरे लोग कहते हैं कि मन जो है वो शरीर के बराबर है और तीसरे लोग जो कहते हैं वो मन विभू परिमाण है ऐसा मानते हैं सर्वत्र व्यापक है अब देखो इस इस मतवाद का खेल आपको सुनाते हैं ये जिन लोगों का दिमाग कमजोर है उनका तो चकरा जाए हो है हाँ, न एक बार हम लोग एक महात्मा के पास गए तो हमारे साथी ने उनसे पूछा कि महाराज मन का स्वरूप क्या है तो उन्होंने बताना शुरू किया बड़े विद्वान थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। उनका नाम शंकर चैतन्य भारती था काशी में बड़े भारी विद्वान माने जाते थे वो तो कनखल में आए हुए थे एक काशी से लौट रहे थे मिल गए तो हमारे साथी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज मन का क्या स्वरूप है तब उन्होंने बताना शुरू किया चार बाग के मत में मन का क्या स्वरूप जैन के मत में बौद्ध के मत में फिर शहीदों के मत में फिर वैष्णवों के मत में फिर न्यायाय वैशेषिक के मत में सांख्य योग के मत में है ना पूर्व मीमांसा के मत में वेदांतियों के मत में ऐसे कोई बीस तीस मतों के अनुसार उन्होंने मन का निरूपण किया और उसके बाद ऐसे सिर हाथ पर रख के बैठ गए तो बोले तुम्हारा प्रश्न तो छोटा सा और मैं इतनी देर बोल गया बाबा हमारा तो दिमाग चकराने लगा थोड़ी कमजोर प्रकृति के तो थे तो नारायण अब ये तो विचारवानों की बात है कि मन जो है वो अणु परिमाण है कि विभु परिमाण है कि मध्यम परिमाण है ये शास्त्र में इसका विवेक आता है वो तो अब आप देखो जो लोग अणु परिमाण मन को मानते हैं अणु के बराबर नन्हासा और रहता है हृदय में तो अब कोई पांव छुए तो मन को कैसे मालूम पड़ता है तो उन लोगों ने कहा कि वो जैसे टेलीफोन के तार लगे हो ना ऐसे ये जितनी नसें हैं इनमें से टेलीफोन का तार लगा हुआ है और एक जगह छूने पर मन को तुरंत टेलीफोन से सूचना मिल जाती है संवेदन हो जाता है और वहां पता लग जाता है कि भाई आ, यहां किसी ने छूया है चीटी काटे पीठ में तो मन को कैसे पता लगता है बोले वहां के नसों के साथ जो संवेदन सूत्र हैं अरे अरे एक एक कण में हजारों हजारों होते हैं हो, और लाखों लाखों तक होते हैं इतने महीन इतने पतले होते हैं कि आंख से दिखाई नहीं पड़ते हैं तो आप मनीराम के संबंध में सोचे तो अभी आपको जब वेदांत का विचार करना पड़ेगा तो मन से बाहर का जो मालूम पड़ता है सो भी ब्रह्म नहीं है और बाहर के संस्कार से आक्रांत जो मन है सो भी ब्रह्म नहीं है जन मनसा न मनुते मनसा जन मनुते तन्न मनो न जन मनुते तन मन से जिसका तुम मनन करते हो वो नहीं है और जिस मन से मनन करते हो वो नहीं है तो मन अणुपरिमाण है तो दृश्य हुआ और वो बाह्य संस्कारों से आक्रांत होता है और दूसरा मत ये है कि मन विभू परिमाण है विभू माने सारी सृष्टि में एक ही मन व्यापक होता है मन तो ये कही है जैसे आकाश एक है वैसे मन भी एक है समूचे आकाश को अपने पेट में ले ले मन का तो बड़ा सामर्थ्य है लेकिन ये गंदगी के कारण मलिनता के कारण बासना के कारण अभिनिवेश, द्वेष राग अस्मिता और अविद्या के कारण अपने को एक शरीर में आबद्ध मान रहा है तो जब क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्लेशयुक्त और क्लेश रहित दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाता है दोनों प्रकार के वृत्तियों का निरोध क्लिष्ट वृत्तियां कौन सी हैं जो साधन में उपयोगी नहीं है विरोधी हैं मन को अधर्म की ओर ले जाती हैं वासना की पूर्ति की ओर ले जाते हैं भोग की ओर ले जाते हैं वो क्लेश देने वाली क्लेश बढ़ाने वाली वृत्ति हैं उनसे अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश और बढ़ता है और कुछ वृत्तियां ऐसी होती हैं जो इन पांचों क्लेशों को क्षीण करने वाली होती हैं उनमें धर्म होता है उनमें योग होता है उनमें उपासना होती है तो अविद्या अस्मिता राग द्वेश आदि जो वृत्तियां ईश्वर का ध्यान होता है समाधि होती है तो ये क्लेश उससे क्षीण होते हैं क्लेश नष्ट होते हैं तो कुछ वृत्तियां क्लेश मिटाने वाली होती हैं और कुछ वृत्तियां जो हैं वो क्लेश बढ़ाने वाली होती हैं आप ये समझ लो कि दुनिया में जिससे संबंध बढ़ता है जितना जितना संबंध दुनिया में बढ़ेगा उतना ही उतना क्लेश बढ़ेगा जैसे आपकी एक आदमी से जान पहचान है तो उसके माँ बाप मरेंगे तो आपको मातम पूर्सी करनी पड़ेगी ना अच्छा और आपका पचास आदमियों से जान पहचान है तो पचासों के माँ बाप मरेंगे तो मातम पुर्सी करनी पड़ेगी तो आपका क्लेश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा हैं एक के संबंध है एक से तो उसके गरीब होने पर आपको दुख होता है और यदि पचास से आपका संबंध है तो पचास के गरीब होने पर आपका दुख बढ़ेगा जावतः कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान तावन तो उससे निखन्यन्ते हृदय शोक संकव अपने मन को प्यारे लगने वाले जितने संबंध मनुष्य इस संसार में बढ़ाता है जितने संबंध इस संसार में बढ़ाता है उतने उतनी कील उतने उतने शल्य उतने उतने नोक है? उसके हृदय में गढ़ते हैं जावतक कुरुते जंतुहु संबंधान मनसअ प्रिया तावन तो से निखन्यंत हृदय शोक संकवा हमारे एक मित्र हैं उनका महाराज बड़ा संबंध है दुनिया में बहुत संबंधी बहुत रिश्तेदार बहुत परिचित तो रोज कोई न कोई सूतक पातक उनके लगा ही रहता है सवेरे जाके किसी के घर के मातम पूर्सी करी आवेंगे मरने का दुख मनाया आवेंगे तो शाम को किसी के घर में बेटा होने का सुख मनाया आएंगे तो रात को किसी के ब्याह में शामिल होंगे और वो सुख मनाते हैं कि दुख मनाते हैं इसका उनको ही कुछ पता न चले तो दुनिया में जितने रिश्ते नाते होते हैं जितने रिश्ते नाते ज्यादा होते हैं उतने ही मनुष्य को दुख होता है तो जिससे क्लेश बढ़ता हो उसको क्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं मन क्लेश देने वाली वृत्ति युक्त वृत्ति और जिससे क्लेश कम होता हो है, है? उसको अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं जैसे धर्म है भगवान की उपासना है चित्त की एकाग्रता है ध्यान है ये मनुष्य को के क्लेश को मिटाने वाली वृत्ति है तो एक क्लेश बढ़ाने वाली और एक क्लेश मिटाने वाली था तो। अब आप देख लो कि कौन कौन सी वृत्ति जो हैं वो आपके क्लेश को बढ़ाने वाली हैं आपको तो दुख क्यों होता है आप आश्चर्य करेंगे कि ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई तो दुख नहीं बनाया था उन्होंने ईश्वर ने दुख नहीं बनाया बड़ा आनंदमय हाथ है वो ईश्वर का अपने आनंदमय रसमय कल्याणमय हाथों से ईश्वर जिस चीज को छू देता है और बना देता है वो चीज आनंद की हो जाती है लेकिन महाराज इस जीव ने जिस चीज को छूया और मैं मेरा किया उसको इसने गंदा कर दिया एक फूल होता है ना फूल देखो ईश्वर की ओर से वो खिलता है कैसी उसमें सुगंध होती है और कैसी सुंदरता होती है और क्या मह मह महकता है सारे बगीचे को सुगंधित कर दे जब मनुष्य की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो क्या करता है, है? उसको तोड़ लेता है तो उसको सूहता है उसको आंख से लगाता है गाल से लगाता है हाथ में लिए रहता है और थोड़ी देर के बाद ऐसा मसल के और उसको धरती में फेंक देता है तो यही जीवन को नष्ट करना जौवन को नष्ट करना सौंदर्य को नष्ट करना ये मानो जीव के पल्ले जीव के पल्ले पड़ा हुआ है एक बार मैं धर्मशास्त्र की कोई पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि पृथ्वी सब जगह पवित्र है ये लिखा था सर्वत्र बतुदा पूछा पृथ्वी सब जगह पवित्र है का पवित्र कहाँ होती है कि जहां ये प्राणी जा करके हग देते हैं मुंह देते हैं थूक देते हैं जूठा कर देते हैं है? जहां ये आदमी धरती को गंदी कर देते हैं वहां धरती गंदी होती है नहीं तो ईश्वर ने तो बिल्कुल धरती ठीक ठीक बनाई थी धरती कहीं गंदी नहीं होती सर्वत्र वसुधा पूता यत्र लेपो न विद्यते यत्र लेप कृत तत्र पुनर्पे न शुद्धति ये धर्मशास्त्र में ये धर्मशास्त्र में वचन आता है तो असल में ईश्वर में क्लेश नहीं है प्रकृति में क्लेश नहीं है महत तत्व में क्लेश नहीं है अहम तत्व में क्लेश नहीं है पंच तन में क्लेश नहीं है पंच महाभूत में क्लेश नहीं है ये सारा क्लेश जो है ये तो मैं मेरा का है जीव सृष्टि में दुख है ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं है जहां मैं मेरा है वहीं दुख वहीं दुख पैदा होता है तो क्लेश से यदि आपको बचना हो है ना? तो क्लिष्ट वृत्ति का तो निरोध होता है अक्लिष्ट वृत्ति का भी निरोध होता है जैसे आपके मन में किसी के ऊपर दया आवे तो बहुत बढ़िया बाबा सेठ लोग कहेंगे कि बाह बाह देखो तो हमारे धर्म की वृत्ति मन में आई तो बहुत अच्छा है भाई धर्म की वृत्ति तो जो इकट्ठा करते हैं उनके मन में धर्म की वृत्ति आना बड़ा भारी धर्म है जो इकट्ठा करते हैं जो जो परिग्रहशील हैं उनके मन में धर्म की वृत्ति आना तो बहुत आवश्यक है लेकिन धर्म के लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है त्याग में जितना धर्म है अपरिग्रह में जितना धर्म है परिग्रह में उतना धर्म नहीं है परिग्रह से होने वाला जो धर्म है वो तो पूर्वक होता है और अपरिग्रह से होने वाला जो धर्म है वो अकर्ता आत्मा का स्वरूपभूत है तो ये क्लेश कहां से आया इसीलिए त्याग जो है वो स्वाभाविक धर्म है और संग्रह के द्वारा होने वाला जो धर्म है वो बिल्कुल अस्वाभाविक है अप्राकृत है दुखद है अच्छा बोले भाई दया आई मन में दया आई मन में जब देखा सड़क पर कोई गरीब पड़ा है तो दया तो आई चित्त में सात्विक भाव आया और बोले आ हाहा हा इसकी सेवा नहीं करेंगे तो हम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। तो उस कोढ़ी को उस गरीब को उस बीमार को उठा के घर में ले आए या अस्पताल में ले जाके दाखिल कराया बड़ी दया तो फिर थोड़ी देर में आवेगा मैंने कितना धर्म का काम किया कैसा परोपकार किया मैं बड़ा परोपकारी हूं तो वो जो सत्व की वृत्ति थी ना वो दया करने वाली वो जब अहंकार का उदय हुआ तब वो रजोगुण हो गई और थोड़ी देर के बाद उस रोगी ने थूक दिया मूत दिया हक दिया बोले बड़ा गंदा है घृणित है राम राम राम है दो चार दिन सेवा की मन उग गया का। सारी जिंदगी इसी में लगा देंगे क्या तो तमोगुण की वृत्ति आ गई तो ये संसार में जो वृत्तियां होती हैं, वो सत्योगुणी से रजोगुणी रजोगुणी से तमोगुणी होती रहती है ये लोग चंदा करके जो धर्म करते हैं ना चंदा करके जब उनको पता लगता है कि हमारे किए हुए चंदे में किसी ने बेईमानी कर ली हैं? हमारे दिए हुए चंदे का ठीक उपयोग नहीं हुआ और हमारे किए हुए चंदे में किसी ने बेईमानी कर ली अच्छे काम में नहीं लगा तो उनको दुख हो जाता है तो ये संसार में जितनी क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं इनका जब निरोध कर दिया जाता है यही मन को गंदा करते हैं अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की वृत्तियां मन को गंदा करते हैं जब अच्छी बुरी दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाता है और मन शांत और सम हो जाता है मन शांत और सम हो जाता है तो उस समय मन वृहत हो जाता है मन की वृहत्ता जो है प्रकट हो जाती है असल में एक ही विभू मन सारे संसार में व्याप्त है तब दूसरों के मन की बात भी मालूम पड़ने लगती है दूसरी जगह की बात भी मालूम पड़ने लगती है क्यों बोले मन तो अपना ही है वही सब जगह भरपूर है वही सब जगह भरपूर है ये तो जो मैल आ गया था मन में उसके कारण सब जगह की बात नहीं दिखती थी और जब मैल छूट गया तो सब जगह की बात दिखने लगी तो सांख्य और जोक न्याय और वैश्विक मन को अणु परिमाण मानते हैं और और सांख्य और जोग मन को विभु परिमाण मानते हैं एक ही मन है शुद्ध हो जाने पर जब शुद्ध हो जाने पर मन को सब जगह की बात मालूम पड़ सकती है सबके मन की बात मालूम पड़ सकती है और वो जहां चाहे वहीं अपने संकल्प से सब काम कर सकता है सिद्धियां आ जाती हैं मणि तो बहुत बड़े हैं अब देखो कि ये सब बात मन से हो जाती है मन से बाहर की सब बात ले सकते हैं मन से बाहर सब बात दे सकते हैं मन को सबसे न्यारा कर सकते हैं अणु अणु परिवार लेकिन जिस चीज का मन के साथ संबंध है वो मन खुद मन भी और मन का जिन जिन बातों के साथ संबंध है सो भी तो दोनों ब्रह्म नहीं है यन मनसा अन वेदांतियों ने कहा कि मन मध्यम परिमाण है मध्यम परिमाण है माने नख से लेकर के शिखा तक सारे शरीर में जैसे खून दौड़ता रहता है ना तो खून से भी सूक्ष्म बीर्जोत्पादक धातु है वीर्ज जो पैदा होता है ना उसकी कोई शरीर में थैली नहीं है वीर्ज नाम की जो धातु है वो रक्त से सूक्ष्म है और रक्त वीर्ज से भी सूक्ष्म बीर्ज में जो ऊर्जा है जो शक्ति है उससे भी सूक्ष्म बीर्ज में एक चेतना नाम की धातु है चेतना नाम की धातु और वो सारे शरीर में व्याप्त रहती है प्राण है ना? प्राण उसका वाहन है संकल्प उसका सारथी है, है और उसमें संकल्प और निश्चय संकल्प और निश्चय की शक्ति है संकल्प और निश्चय उसका स्वरूप है और प्राण उसका वाहन है और वासना जो है ना वासना ही उसकी आकृति है मन क्या है तो मन की आकृति है वासना संकल्प और निश्चय है उसका स्वरूप आत्मा है उसका अधिष्ठान और वो प्राण वायु प्राण वायु के रथ पर चढ़ के अपनी इच्छित गति को प्राप्त करता है इच्छित देश में जाता है लेकिन मन जहां जाता है सो भी ब्रह्म नहीं है जो कि जाना पड़ा तो एक जगह पर आए वो और मन जहां लौट के आता है वो भी ब्रह्म नहीं है क्योंकि वहां लौट के आना पड़ा तो जो लोग ब्रह्म को जान जाते हैं वो इस बात को जानते हैं कि यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया देहाभिमाने गलितें विज्ञाते परमात्मनी यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया देहाभिमान गलित हो गया कि मैं ये देह हूँ ये भ्रांति मिट गई और विज्ञाते परमात्मनी और जितना ये अध्यस्थ प्रपंच दिख रहा है ये अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से बिल्कुल न्यारा नहीं है बिल्कुल जुदा नहीं है तब यत्र यत्र मनोजाति ये मन तो चेतन अधिष्ठान में कल्पित है इसलिए इसकी जितनी भी फुरफुराहट है वो सब ब्रह्ममई है इसीलिए क्षण एकम न तिष्ठ वृत्युम ब्रह्ममयी बिना जथा तिष्ठ ब्रह्माद्या सनकाद्या सुखादय क्षण एकम न तिष्ठ वृतिम ब्रह्ममयी बिना जहाँ जहाँ मन है जो जो मन है जब जब मन है चाहे किसी भी आकृति की पूर्णा हो रही हो आकृति का भाव हो चाहे अभाव हो वो अपने अधिष्ठान चेतन से तो भिन्न है नहीं तो बोले बाबा ये मनन करने वाला जो मन है इससे तो उसका मनन नहीं होता और जिसका मनन होता है वो ब्रह्म नहीं है तो मनन करने का जो अवजार है मन कब वो भी ब्रह्म नहीं है और जिसका मनन किया जाता है कब वो भी ब्रह्म नहीं है दोनों का दोनों का निषेध किया हो तो ये मनीराम तो बड़े प्रबल हैं जज जागृतो दूर मुदेति दैवम तदु सुप्त तथी दूरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मे मनहा हमारा मन कैसा है क्या हमारा मन ये है कि जागते ही बाबा जहां जागे हैं और सड़क पर गया सड़क पर कौन सी मोटर चल रही है अरे घर में अभी तुम खाट पर से उठे हो है ना तुम तो खाट पर से अभी उठी और तुम्हारा मन सड़क पर क्यों चला गया बड़ा मजेदार है तो हम तो उठ गए हमारा अभी पड़ोसी उठा होगा कि नहीं होगा है ना अब लो तुम तो घर में अभी लेट रहे हो पलंग पर और ये दूर अब देती और कोई न कोई कल्पना किसी न किसी के बारे में दिखा देगा अमुक स्त्री ऐसे कर रही है अमुक पुरुष ऐसे कर रहा है अमुक लड़ी लड़की ऐसे है अमुक लड़का ऐसे है अमुक जगह नोट रखा हुआ है कि ये सब बात जो है ये कुछ न कुछ जाहिर कर देगा और आश्चर्य तुम्हारे जागते ही तो भाग जाएगा और जब तुम सोने लगो तो कौल तो लौटते आ जाएगा तुम्हारे रास्त हो जाएगा और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता तुम जब जागते हो तब भागता है और जब तुम सोते हो तब वो भी आके सो जाता है और दूर दूर की सफर कर जाता है क्षण में अमेरिका चला जाए क्षण में यूरोप चला जाए क्षण में अफ्रीका चला जाए हैं? दूरंगम और ज्योतिषान ज्योतिरे ये आंख अलग कान अलग नाक अलग जीभ अलग त्वचा अलग और मन एक ज्योतिषांग ज्योतिरेकम ये सब जो विषयों को प्रकाशित बुरे हैं ये अपने हैं ये पराय हैं ये शत्रु है ये मित्र है हैं? ये शुद्ध है ये अशुद्ध है किसी में ईश्वर बुद्धि करा देता है ये मन है और किसी में जीव बुद्धि करा देता है ये मन किसी को अपना बता देता है किसी को पराये पर बता देता है बड़ा खतरनाक है सावधान रहना कहीं ये गलत सलाह न दे दे है ना? जैसे महाराज अपने पड़ोसी की सलाह पर है ना? या घर की औरत की सलाह पर आदमी किसी को अपना दुश्मन मान लेता है और खुद खोज नहीं करता तो कभी कभी गलतफहमी उसको हो जाती है कि नहीं गलती कर बैठा है कि नहीं ऐसे ये मन को जो प्यारा लगता है उसको ये प्यारा बता देता है और मन को जो अप्रिय लगता है उसको ये अप्रिय बता देता है जहाँ कोई मेहनत का काम हो वहां से बच निकलने के लिए प्रेरणा देता है ए? और नारायण ये तपस्या से बचाता है ये जोग से बचाता है ये उपासना से बचाता है कैसा है इन सब कामों में मत पड़ो जब जब एक पहला शराब पी लेने से है और सारे गम गलत हो जाते हैं तो तुम काहे कुछ जोक के चक्कर में पढ़ते हो ये बताता है, है? बोले अरे ये ईश्वर ईश्वर क्या है इनके चक्कर में मत पढ़ो ये मन जो है बड़ी गलत गलत सलाह देता है तो ऐसी गलत सलाह देने वाला जो अपने माँ बाप से अलग करा दे भाई भाई में फूट करा दे पति पत्नी में लड़ाई करा दे है यही मन ही तो कराता है न कि और कौन कराता है, है? जो ईश्वर पर अश्रद्धा करा दे जो जीव को खुदकुशी करने का की सलाह दे दे ए? ऐसे मन के कहे अनुसार तुम चलते हो जरा इसकी जांच तो करो या ऐसा गंदा मन ऐसा गंदा मन ईश्वर के बारे में तुमको कोई सच्ची बात नहीं बता सकता यन मनसा यन मनसा न मनुते जे नाह जे नाह मनोमतम यही मन धन के लिए चोरी बेईमानी करने की है ना प्रेरणा कौन देता है कहिए मन ही तो देता है ना हैं फिर उनको फेंक देने की सलाह कौन देता है कहिए मन ही देता है तो इसमें तो कोई निश्चय नहीं है कोई ज्ञान नहीं है इसी में सारे संस्कार इसी में सारी वासना भरी हुई है इसी से रुकावट होती है और इसी से बहना होता है और ये सब के भीतर ज्योति के रूप में प्रज्वलित रहता है जो भी काम बाहर किया जाता है उसमें ये लगता है तो ठीक है बाहर के काम में तो ये लगे तुम्हारे पांव को ये चलावे तुम्हारे हाथ को ये चलावे तुम्हारी जीभ को ये बुलावे तुम्हारी आंख से ये दिखावे सब काम तो ये करे सो करे लेकिन बाबा इसके पीछे जो आत्म बैठी हुई है उसके बारे में अगर ये कोई झूठी कल्पना तुमको करा दे झूठी कल्पना करा दे कि आत्मा कैसा है क्या लाल लाल आत्मा है तो मत मानना इसकी बोला ये कह दे कि शून्य शून्य आत्मा है तो मन की कहीं मत मानना है ये कहे बड़ा पहाड़ की तरह आत्मा है तो मत मानना इसकी और ये कहे कि चार भुजा वाला आत्मा है तो उसको भी मत मानना ये मन जो कुछ संसार में देख के सुन के देख के सुन के छू के सू के चक के हैं और पढ़ के लिख के जो आत्मा के बारे में कल्पना करता है ये मन के द्वारा कल्पित जो आकृति है वो ब्रह्म नहीं है नये थी थी मन के द्वारा जो कल्पित आकृति है वो ब्रह्म नहीं है ब्रह्म कैसा है कि जिससे मन मालूम पड़ता है मन की प्रती जिसको होती है जे नाह मनोमतम यन मनसा न मनुते ये नाह मनोमतम तदेव ब्रह्म विद्धि नेदम दमुपासते एक मन के कारण मन के अनुसार चलने के कारण कैसी कैसी गलती हो जाती है इसका भी एक आपको दृष्टांत सुनाते हैं लोग समझते हैं कि हमारा मन जो है है ना? ये मन क्या है ईश्वर है ये जब से अपने मन को ईश्वर मान आ, गुरु को न माने गुरु को न माने हो है ना और उसकी तो चोरी कर ले मां बाप को न माने उसको तो धोखा दे दें वेद शास्त्र को न माने उसको धोखा दे दें पति परमेश्वर को न माने जब बोले उसको तो उससे तो छल कपट करें छोड़ दें और माने किसकी बोले इस मन की तो ये मन पर जो विश्वास है वासना से बासित संस्कारों से आक्रांत बंदर से भी ज्यादा बंदर से भी ज्यादा चंचल है अत्यंत कामी आप जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता होगा आपके मन में काम कितना है इसको आप जानते होंगे अत्यंत क्रोधी बाहर के लोगों को पता नहीं लगता अत्यंत लोभी अत्यंत मोही अत्यंत देहाशक्त इस मन की सलाह मान करके जो मनुष्य जो मनुष्य परमात्मा के बारे में निर्णय कर लेता है वो बिल्कुल गलत रास्ते पर जाता है यन मनसा यन मनसा नमनुते जे नाह जे नाहुर तो ये जो मन है ये शुद्ध होने पर भी अशुद्ध होता है ये भी इसकी एक कहो शुद्ध करने तो ये शुद्ध करना भी इसको ऐसे ही है आप लोग गुरा मत मानना इसको शुद्ध करना कैसा है कि जैसे रोज सवेरे उठ के बाबू लोग अपनी हजामत बनाते हैं कैसा गाल चिकना चुपड़ा हो जाता है अपने आप ही हाथ फिरा फिरा के खुश होते हैं क्या हमारा गाल बहुत चिकना है अपने स्पर्श में आ सकती होती है अपने स्पर्श की, की बासना होती है अपने गाल छू छू के खुश होते हैं कि वाह वाह हमारा वा, बहुत चिकना लेकिन शाम तक उसमें खूंटी निकल जाती है शाम तक कीले निकल जाते हैं ऐसे ही जिन लोगों को ये ख्याल है कि मन शुद्ध हो जाता है तो सवेरे मन शुद्ध करोगे शाम को फिर गंदा हो जाएगा ये शाम को शुद्ध करोगे रात को फिर गंदा हो जाएगा इसमें खूंटी निकलती रहती हैं क्योंकि रजस के तमस के जो उपादान हैं वे इसके भीतर भरे हुए हैं न जाने क्या क्या देखा है न जाने क्या क्या सुना है न जाने क्या क्या कूड़ा करकट इसमें भरा हुआ है तो इसके बारे में इतना विश्वास करने योग्य नहीं है कहिए तो जैसा है वैसा मन देखता है संसार को और संसार घुसता है मन में इसकी ओर से अपने को हटा करके अपने को परब्रह्म परमात्मा में लगाना चाहिए परब्रह्म परमात्मा कैसा है मन में जो लंबाई चौड़ाई आती है वो झूठी है और मन में जो उम्र आती है सो भी झूठी है और मन में जो चीजों के गुण दोष आते हैं सो भी झूठे हैं और मन में जो चीजें आती हैं सो भी झूठी हैं और ये मन खुद झूठा ये मन खुद झूठा और झूठी चीजों को बताने वाला झूठी चीजों में जाने वाला झूठों की संगत और सोहबत करने वाला है मन का ये मन माने बड़ा भारी उपद्रवी एक पिसाच है? मन, मा, मन माने एक अत्यंत उपद्रवी पिसाच जो तुम्हारे कलेजे में आके और घर बना करके बस गया है तो इस तुम ये नहीं हो तुम ये नहीं हो ये तुम्हारा नहीं है तुम इसको और इसके द्वारा, हुए इसके द्वारा बताए हुए जो विषय हैं इसके द्वारा बताई हुई जो सलाहें हैं ये जो तुम्हें भोग के मार्ग पर ले जाता है